والله لا املك لكم شيئا साधना नहीं है विद्यालय ये बात संसारी तो लोगों की समझ में नहीं आती है में करना प्रधान होता है और विद्यालय समझना प्रधान होता है साधना दो है कर्म के रूप में की जाए संघर्ष के रूप में की जाए ध्यान भगत के रूप में की जाए अभ्यास के रूप में की जाए तो कर्ता के द्वारा सम्पन्न होते हैं, उसमें हल दिखाई नहीं पड़ता है सुरक्षा रखनी पड़ती है कि इसका फंड है और साधना से एक ऐसी स्थिति पैदा होती है कि कटते रहोगे को कम रहेगी छोड़ रहे हैं तो छूट साधना और विद्या का फर्क पड़ेगा साधना में श्रद्धा प्रधान होती है क्योंकि तो साधना करते समय तो करने में तकलीफ होती है चाहे व्यक्ति करो चाहे व्रत करो चाहे यात्रा करो चाहे आसन करो चाहे प्राणायाम करो चाहे दूसरे को खुद करने के लिए वैसा आचरण करो स्नान करो साधना काल में साधना सरकार में नामी पड़ है साधना हुई डर में और उसका हेतु है प्रभा यदि गुरु पर शास्त्र पद पर ये फल जरूर बनेगा सर था सब साधना बनते और विद्या ये होती है और तो, तो एक बात समझ में आती है समझनी तो का मजाक तुरंत आ जाता है अरे ये बात मैं नहीं समझता था ये तो ऐसी नहीं ऐसी है समझदारी के पढ़ाई पर विचार करने की जरूरत नहीं होती समझदारी में स्वयं आनंद होता होना संचार में जितने धर्मात्मा हैं जितने उपासक हैं जितने स्मुखी हैं वो करने के तक खुल होते हैं ये करोड़ ये मिलेगा ये करोड़ तुझे मिलेगा ये और वेदांत विद्या जो है वो समझ में विश्व हो जाए जब बात बिल्कुल साफ साफ समझ में आती जा रही है दिखती जा रही है अनुभव होता जा रहा है तो उसके तो पर तो देखने की जरूरत नहीं है वो तो प्रत्यक्ष हो रही है साधना तो का फल होता है करोड़ माने आपों से ओर जैसे कहोगे तो, तो, तो मिलेगा जैसे करते समय स्वर्ण थोड़ी दिखेगा शुभ कामना करोगे विष्णुदेव मिलेगा विष्णुदेव का दोष मिलेगा परंतु जो माना प्रेरणा कोई दिखाई पड़ेगा जो काम राजोगे प्राणायाम करो प्रत्याहार करो धारणा करो ध्यान करो अपम प्रत्याश समाधि करते करें नई गाड़ी और तो गाड़ी तो को फटे दिया मेरे दोस्त है जिसका नाम है जो उत्पादन जो तो करना है अपने आप जाने वो अपनी जगह पर बैठ जाते तो कर्तृत्व से प्रारंभ होकर कर्तृत्व की शांति में जाकर स्थिर होती है।, है और जब उसका देश मनाश होता है तो फ्रेस दुनिया में उतर जाता है और ये विद्या माने वेदांत विद्या है वेदांत विद्या माने ये क्या है युवा क्या है मैं क्या हूं आंखों से उलझल नहीं है बिल्कुल आंसू में है समझ की आख से इसका प्रत्यक्ष होता है भाव की आंख से इष्ट देव का प्रत्यक्ष होता है और समझ की आंख से देवास का प्रत्यक्ष होता है और धर्म में जैसे कोई काम करे तो उसको मजबूरी मिले उस पर जितना परिश्रम नहीं करेगा उसके फल फलस्वरूप कौन का लोग उसको मिले सातवां मिले कि आठवां मिले कि नवा मिले कि दसवां मिले उसमें लोग होते हैं हम ना कौन थे बिल्कुल जितना धर्म करोगे उसी बराबरी का फल प्राजी पर फौल और उपासना में इस तो देव की मेहरबानी काम करते हैं उसकी उसकी दया उसकी कृपा है योग में स्थिति होती है और वेलांश दिव्यांग जैसा करते है आंखों से उठे मरने के बाद में यही इसका विचार है वेदांश शास्त्र में दृष्टि फल और अदृष्ट फल धर्म से अदृष्ट फल की उत्पत्ति होती है और उपासना से दृष्टाकृष्ट फल की उत्पत्ति होती है दोनों होते हैं और वेदांत से पृष्ठ फल भी उत्पत्ति होती है अदृष्ट फल धर्म से दृष्टावृष्ट फल उपासना से और पृष्ठ फल वेदांत विद्या सुखद नामे ये नहीं कि तुम्हारी भी वसियत देखती है तो वसियतनामा नहीं दे दे दे नामा तुम्हारे तुम्हारे है पहले दुखा देखे जाते थे तो एक रैननामा होता इतना पैसा लिया हमको ये चीज तुम्हारे पास अच्छी जब हम वापिस करेंगे तो लौटा देंगे और एक दयनामा होता है सवाल तो एक वसीय मोदी थी सिंधा का नाम होता था उसका ज्यादा दस हम लोगों के दक्षता तो में हूं वो तो अंग्रेजी के बारे में ना और उनमें उर्दू बहुत करते हैं। खास करके नैचाली प्रदेश में उर्दू बहुत ज्यादा कम आप देखो तो ये युवा विद्या जो है ये हाल संगत को आरक्षित जाते हैं इसके लिए कुछ महात्मा लोग तो इसका अभिप्राय समझते तो हैं पर तो सामान्य तो लोग इसका अभिप्राय बिल्कुल नहीं समझते हैं वो तो यही कहते हैं कि जैसे कश्मीर को पहले हम जाने के कश्मीर तो जाना पड़ेगा कहीं बड़े को जानेंगे तो कहीं बड़ा खाना पड़ेगा किसी यार दोस्त को जानेंगे तो उससे जाकर मिलना पड़ेगा वही वेदांश विद्यालय जब जानेंगे तो कुछ करना पड़ेगा ये बात लोगों के साथ में रहती है तो सरकारी लोग इस बात को नहीं समझते हैं ये अंतरकरण की शक्ति जिसको हम लोग बोलते हैं ना अंत चरण की शक्ति वो भी अदृश्य नहीं है माने अंतरण में जाके सुध होगा कि अगले चरण में शुद्ध होगा वो नहीं में जाके शुद्ध होगा कि समाधि लगने पर शुद्ध होगा वो नहीं अंतरण शुद्धि भी दृष्ट ही है माने इसी जीवन में बिल्कुल आपों के सामने है वेदांत विद्या अभी और थोड़ी इसके अध्ययन अध्यापन की परंपरा काशी में चलती है और कुछ महात्मा लोग जो गंगा ऋतु किनारे वितरण करते हैं उनमें इसकी परंपरा है और ये जो लक्षम तस्तम लोग लग हैं अगर हम पौड़ा वो सब साधना कर हैं प्रमुख विद्या चुके हैं तो उनका अंड दूसरा बोले नहीं भाई हमको तो साधन चाहिए साधन सब साधन तुम्हें बताते हैं बिना कुछ किए संतोष होता तो तो है भले पेट खड़ा हो लेकिन कुछ न कुछ खाने को तो चाहिए हम खुद से खाते हैं तो हमारे साथ वाले हो और ध्यान रखते हैं खिलाते हैं और हम स्वयं मान मान के खाने रहते तो बिल्कुल छोड़ देते हैं आप बहुत ज्यादा खाते हैं तो कहते हैं कि आपको तो बस खाना खाना लगा रहता है और अगर रोड में न मांगे तो, था था तो था फिर इतना खिलाते हैं कि रोड से ज्यादा हो जाता है चंदा आगने वाले भी काम कम है मानने वाले को पहले पहले रिवाज ही थी वो कि भाई ये बहुत अच्छे आदमी है किसी से कुछ नहीं मानते हैं हमको तो कहेंगे तो, तो बड़ा मजा होगा ऐसे पहले रिवाज थी वो एक चिरावे में ब्राह्मण थे गृहस्थ ब्राह्मण वो किसी से कुछ देते नहीं थे उनका नाम अवस्थित थे अब उनको उनका नाम सुन लिया एक शेख की ये इच्छा रहती थी कि ये किसी से कुछ मांगते नहीं है लेते नहीं है तो हम इनके घर में कैसे पहुंचाएं। वो क्या करते कि अपने घर में दही जमवाते और उसमें दो चार गिन्नी दस गिन्नी डाल देते दही से भी सकते जमाने के तहत दही जम जाता और भेजते क्या है सही है महाराज अब वो के बाद जब जाता और वो दही निकालते तो उसमें से गले निकल जाते वो तो बहुत खुश हो जाते हैं <laughs> पहले आ, ऐसी रीति अब तो मैंने कई घरों तो तो में देखा जब तक उनसे चंदा न मान लो तब तक देते देंगे कुछ किसी को कुछ नहीं देते मानने वाले पहले की रुआ बहुत ये तो ये जो अंतर्देव छुट्टी है ये आप निष्काम हो गए तो अभी हो गए देख रहे खुशी थोड़ी हमारे स्थिति मिर्या बाबा ने महाराज से मानते थे और अंदर दूसरे को दिलवाते थे और प्रेरणा भी देते थे और एक क्या हुआ एक ब्राह्मण लेता हमारी लड़की की शादी है हमको दो सौ देता हूं अगर वो खो देता हूँ दो सौ दिलवा दो ने कहा भाई हम तो कहेंगे नहीं कि तुम दे दो अगर वो तो सेठ खाके हमारे पास प्रस्ताव रखे कि हमें पंडित जी को लड़की की शादी के लिए देना चाहते हैं तो हम हाँ कर देंगे अब वो सेठ तो आया नहीं आया नहीं तो ले मरा जो ब्राह्मण खूब पड़ा बोलिया बाबा टोट चोड़ लगे थोड़ी सी टोक लगे थे फिर बाबा ने छत उसको लोगों ने पता पता बाबा ने बोले इसको जा जा जा जा, कोई कुछ मत किया अगर कोई इसको कुछ बोलेगा डाटेगा मारेगा बिटेगा तो हम ये देश छोड़ के चले जाएंगे और फिर कभी नहीं आएंगे और उसकी रक्षा हो गई वो नहीं तो वो मारको दे तो देखो एक इसका मजा जो है वो दृष्ट जीवन में है जब समुद्र बंथन हुआ लक्ष्मी तो भी निकले तो उन्होंने कहा मन में अपने सोच दिया जो हमको चाहता होगा उससे हम जान करेंगे जो हमको नहीं चाहता होगा उससे हम जानते महाराज होगा ऋषि मुनि बैसे होगा देवता बहसे ब्रह्मा शंकर जी डाली गाड़ी सफेद ब्रह्मा जी जी लेकिन बैठ गए पंगज में शंकर <laughs> जी गुंडवादा पहने हुए और सांस बहते हुए और कई भारी जगह और बैठ गए पंगस में शायद हमको भी पहना दे सब बैठ गए दुर्बादा जी बैठ गए अब ध्यान करना किसको अच्छा नहीं लगेगा लक्ष्मी जी कामना है कितने नाम की नजर पड़ी सागर है ना दूध का समुद्र रखा गया था दूध के समुद्र में कोई काली डाली चीज पहाड़ी पहावरी से ही चमक रही है तो देखा क्या है उन लोगों ने कहा हो तो विष्णु भगवान है क्या हुआ लोग काम दुकान सो रहे हैं और जब मौजूद उनको ऐसा तहतना आता है विष्णु भगवान को और का दोनों भाव तैनात दोनों हाथ तैलाश हो जाते हैं आराम कर लेते हैं और विष्णु तो ने कहा कि लक्ष्मी ने कहा कि ये हमारे साथ ध्यान नहीं करना चाहता हम तो नहीं चाहता हमें नहीं चाहता ऐसा तो तब मेरा साथ जाके देखता सा हूँ ना देखा हो तो साथ तो तो तो नहीं लक्ष्मी तो एक बार आपको भी देख के मुस्कराए और फिर आप मस्त करेंगे So, लक्ष्मी जी में लेते हुए इसको भगवान के गले में नाला डाला कहता है जल्दी नहीं लेता उन्होंने तो गए से पाव तो ये जो ये जो रत है ये जो आनंद है ये कृष्ण आनंद है वो इसका एक मजा है आ, तो चा, इसी को ध्यान तो चाहते हो तो बाहर की चीजों की जो आवाजिश भरी है तुम्हारे मन में वो छोड़नी पड़ेगी तो सिर्फ तो मन की चंचलता भी मिल जाएगी इंद्रियों की चंचलता भी मिल जाएगी कर्म का विषेक भी मिल जाएगा कोई तपिश करने की आदत होनी होगी। जिसको तकलीफ कहने की आदत नहीं है वो परमात्मा के रास्ते में आगे नहीं बढ़ सकता तो चले कहने तो चाहिए अच्छा रहेगा खुद में होनी चाहिए सहन अपने को रोको दूसरे को मत करो दूसरे को रोकने के लिए दूसरे के मन में ही विचार होने चाहिए वृद्धि होनी चाहिए ना? और अपने को रोकने के लिए अपने मन में विचार होना चाहिए और अपना भाव होना चाहिए दूसरे काम में मत पकड़ो अपना मत पकड़ो ये वेदांत विषया जो है वो दूसरे की ओर नहीं जाने को कहती अपनी ओर आने को कहती रहे सबसे बड़ी अब साधना की बात कर रहे हो पहले बताया कि वेदांत में और साधना में फर्क क्या साधना में सरकार अपनी करती है साधन का जो फल है वो आंखों से कोझल होता है और उसके लिए जो भी प्राकृति है उससे टूट तो जाते हैं चाहे धर्म हो चाहे उपासना हो चाहे रोग हो कोई साधना हो और ये द्वितिया ये साधना है ये नहीं है, ये विद्या है ये समझ ये एक ही बात समझ में आती चली गई और ये अंकमय को सके प्राणमय है सके मनोहमयर सके ये विज्ञान है दोस्त है आनंद है दोस्त है ये साक्षी है ये साक्षी धर्म है एक बात एक एक बात समझ में आते चले तो पहले अपने एक कदम यह है कि दुनिया की ओर से अपने को उठा कर और दूसरा कदम यह है कि अपने हाथ में बैठ जाओ और तीसरा कदम यह है कि अपने आप को वित्तीय क्रह के रूप में जान रहा हूं और फिर मैं इस करना है मैं कुछ तो पाना है तुम्हारे सिवाजरी कोई वस्तु है ही नहीं और बड़े करे उठाने कबीर हो दिखाने तो साधना सबसे पहली साधना क्या है उसका नाम है न्यास न्यास माने जो चीज जहां है उसको बंद छोड़ दिया उसको पकड़ के छाठी से चिपकाया है उसको बेटा बेटी को ढंगया हमारे जिन लोगों ने श्री ऊर्जा बाबा जी महाराज को पहले पहल राम में देता था गंगा किनारे और लोग आते उनको चदरा उठाते तो रंगोटी भटक गया और जब रास्ते में चलते हो तो चदरा गिर जाता चंद पर भी पता गिर गया भटक गया तो नकों को तो वो पीछे लौट के देखते थे और ना नको तो उठाते जहां गिर गया गिर बाल कबीर जतन से हो रही जो ठीक क्यों हर जीत की तुम्हारे जीवन में भी बहुत सी चीजें गिर गई हैं ऐसा बहुत गिरा रहे हो मतदान बहुत गिरा रहे हैं आदमी बहुत गिरे हैं है ना लेकिन तुम उनकी याद कर करके हो जाकर हो गुन्व से दो आवेगा नहीं दया सबसे बड़ा ये नहीं ये दुनिया किसी को समझवाने की नहीं है अगर समझवाने में और मैं समझवाने में क्या फर्क है? कोई देखो कि मैंने तो ऐसे कर रहे हैं मैंने कर रहे में तो बात करती और निकलती नहीं क्योंकि वो तो कहते हैं कि हम तुमसे कुछ बात और हम तुमसे कुछ होते हैं छोड़े अरे तुम तो बेहदों को दुनिया छोड़ते ऐसे भटकते हो हम लोग तो दुनिया भी रखते हैं और जो लोग जानते हो तो भी जानते हैं मेरे नए नया की बात नहीं है किसी को दुनिया समझवा देने में और खोल देने में क्या फर्क है जब आप उसको किसी को समझवाते हैं तो उस चीज को कीमती समझ के समझवाते हैं आखिर तो रुपया आए भाई आते पता है पता तो है कि ये मूल्यांकन हाथ पर उसमें है और ज्यो की त्योर विभिन्न जगरिया में जहां का तनाव ज्यो का त्यों छोड़ देने में उसका मूल्यांकन नहीं है उसकी कीमत नहीं है और इस फर्क को आप समझें बोला तो ऋषि केस में जो क्षेत्र जहाँ क्षेत्र चलने लगता है वहां लोग भी लोट दिया पैसे हो जाते हैं क्या रोटी लगती है महात्मा लोग में होते हैं वो खाते थे आंवला करोगे खाते थे करते ही दीजिए टीशम का बच्चा प्रो रोड राष्ट्र खरीद मोटी जीरो अपने महीनों तक करीब छूटी दी है वो लदाश बनता है मजेदार हाँ हाँ शीशम हमारे यहाँ पहले लोगों को पौष्टिक पदार्थ नहीं मिलता था जी दूध नहीं था और तो शीशम की तरफ होते रहे तो चले तो तो तो आते साधु लोग और वो खिसाई हो रही है आप बैठ के दो घंटे तीन घंटे चार घंटे भगवान का भजन कर लो शीशम जो सामने आता है सबसे होता सकते किसी का पता करिए आप महात्मा ऋषि में पेड़ के नीचे रहते थे या किसी पेड़ के नीचे भी नहीं रहते थे कभी किसी पेड़ के नीचे बैठे कभी किसी पेड़ इस के नीचे बैठ गए एक को लंबे से चेकते दर्शन करने जाते उन्होंने पच्चीस गुप्ता उनके सामने ले जाकर रख दिया साधु के मन में क्या आया साधु तो नहीं बताया जाता कि मैंने मांगा है नहीं चाहा है मैं शेष तरीके बैठा हूँ इनको लाकर रख दिया। और हम मना करेंगे तो विक्षेप होगा हमारा विधान टूट जाएगा इनसे बातचीत करनी पड़ेगी तो यहां लगे दूसरे जगह तरह और कैसा ले क्या बात अब उसे तरफ के चला गया फिर साधु बाबा के तो मन में तो तो तो तो तो विचार तो तो आया कि आठ तो रुपये हैं, ऐसे ओर से जाना ठीक नहीं है इन साधुओं को भंडारा खाता है भोजन करा रहे हैं रुपए में पत्ता साधु खा सकते थे भंडारा फिर मन में आया कि भंडारा करेंगे तो ये कई दिन काम देगा पच्चीस रूपये का कपड़ा लेकर बटवा दें आप लोग इसकी इसमें जो तर्तो है वो सब ध्यान दे दीजिए फिर मैं आया इस कपड़ा तो जो नंगा देतेगा साधु को भी इसके पास नहीं है वही दे देगा इनके लिए दवा खरीद के दे दिया जो रोगी हैं उनको दवा दे दी जाते तीन चार तरह का संकल्प विकल्प उसके मन में आया पैसे का जांच करना इसने दिमाग उसका गरम हो गया जो तो ध्यान करने वाले होते हैं ना उनके मन में ज्यादा विचार आवे सरकारी लोग तो उसके अंदर प्रश्न को सोचते रहते हैं ध्यान करने वाले के मन में ज्यादा विचार तो तो तो आवे तो उसका दिमाग गर्म हो जाता है ये हमारे साधु लोग हैं ना उनको आदमियों में रहने की आदत नहीं होती है अकेले में रहते हैं ना जो जंगल में रहते हैं पहाड़ में रहते हैं गुफा में रहते हैं दरराजे रहते हैं में रहते हैं उनको लोगों के बीच में रखने का अभ्यास नहीं होता है तो जब आदमी कोई उसके मन के खिलाफ काम करे ना तो तब तक उनका दिमाग हो जाता है जल्द गुस्सा होने को आता है क्योंकि उनको आदमी में रहने की आदत पड़े अपने मन के खिलाफ गुस्सा करें अब वो आदमी होने को रहते हैं तो सबसे ज्यादा गुस्सा उन्हीं लोगों को आता है जो ज्यादा जंगल में रहते हैं गुफा में रहते हैं लोगों के मिलत रहता है उनके मन को चाहते हैं कि हमारा मन क्या है इस पर आना है जो हम चाहते हैं वही दूसरे कर रहे हैं सबसे ज्यादा गुस्सा बालू साहब अब हमारा तो विवाह गर्म हो गया तो अपने से कोई डरे थे बुजुर्ग थे है बोले गए ये देखो ये हालत में हमारे दिमाग का क्या है मैं तुम्हारे यहां पर क्या हुआ तो बोले से देखो बेटा तुमने प्यार को किया भी तुम्हारे में है लेकिन पैसा कीमती चीज है अभी ये तुम्हारी समझ में है पैसा हुआ है मूल्यांकन है वो पैसे का ऐसे का मूल्यांकन है कि गरीब गिन की चीज है किसी से तुमने उसको छोड़ने दिया और उससे ये करें ये करें ये करें तुम्हारे मन में संकल्प विकल्प आएगा अब तुम हमारी बात मानो गोबर उठा के उस पच्चीस रुपये पर करवे गोबर कर और उसके बाद सात से छू लगाए रुपये है ना गोबर तो को समेक के उसमें रुपये को ले लेंगे और ले जाके गंगा जी में फेंको जब उसने किया हो ऐसा किया उसका दिमाग बिल्कुल हल्का हो गया पहले की तरह की जो दिमाग का हल्का संग है इसका मजा संसारी लोगों को बिल्कुल मालूम नहीं है और संकल्प विकल्प हो अब और हम अपनी बात हमारे मन में आया किस गंगा किनारे गुफा जहाँ स्वामी राम के भजन करते थे वहां जब चल रहे स्नान भी चल रही दर्शन लाया नहीं था तो कहा जाए भजन करेंगे और महाराज आठ बजे बैठा तब तक ग्यारह बजे और उसके बाद ये हुआ की यहाँ रोटी कहाँ मिलेगी न यहां रोटी कहां मिलेगी ऊपर की सड़क बदरी तो नाम चोर जाने का तो जो रास्ता है वो ऊपर की और तो इधर नजर आई कि कोई आदमी शायद आएगा इस रास्ते तो उनसे कट्टे कटके रोट भी अब महाराज बारह बजते बचते एक बजते बचते तो वो आशा भी टूट गई थोड़े थोड़े बाबा लक्ष्मण अब मन ये संकल्प है ना तो पहले तो मान ये सोच लेते कि आज का बेटी करनी है सर जगह टीकाबे करनी है तो, नहीं तो कुछ न होता जो लोग हाँ। तो हो। तो गर्म के लिए या अगले जन्म के लिए जो काम करते हैं वो तो संस्थान जो लोग अगली पीढ़ी के लिए काम करते हैं अपने लिए काम करते है अपने खाने के लिए नहीं काम करते हैं अपने बेटे के पास इतना कि वो बदकिस्मत कोई काम भी नहीं करेगा कभी उसको खाना मिलता रहेगा और इसी में उनकी सारी जिंदगी खराब होती है अगली पीढ़ी के लिए सुख ऐसी काम से मुक्त हो जाएगा हमारा मन एकाग्र हो जाएगा वेदांत के चिंतन में लगेगा उपासना का समय है दृष्टा से ईश्वर कृपा करने को तो जीवन देगा और और हमारा प्रदोष भी बन जाएगा और योग का फल तो है इसी जीवन में समाधि लगेगी लेकिन पता नहीं कब लगेगी इसी जीवन के भविष्य को जैसे बुढ़ापे के लिए आदमी कमा कमा के रखते हैं कि बुढ़ापे में काम देगा तो जो छोटा खास जो है ये कमा कमा के रखना है बुढ़ापे में काम के लिए प्रदेश के लिए होता है उपासना तो देश परदेश के लिए होती है और वेदांश विद्या जो है वो तत्काल परमानंदिनी विद्या है ये, ये समझ है एक देव विद्यालय के दुशाला बांध रहे थे प्रेम तो महात्मा तो उन्होंने दुशाला बढ़ाया उसने तो कहा कि शेष हमको कोई जरूरत नहीं है मेरे मन में कोई छाती नहीं थी और जरूरत भी नहीं है मैं लेके क्या करूंगा तो उसने कहा महाराज हम तो आपके लिए थोड़ी देते हैं गाय के लिए देते हैं उदाह के लिए देते हैं और तो हम आपको यहाँ एक घोताला उड़ाएंगे तो संलोक में हमको तो सौ तो गोताला तो मिलाएंगे बड़े तरह तो उसमें तो भी तो ज्यादा तो तो सबे तो सब संघ सुधार होने लगी आठ घंटे बाद शेख जी जब वहाँ पे चले तो साधु निकालो पेट मुंश हो महाराज के आज्ञान है सब देख मेरे सौ रुशाले तो मेरे ऊपर तरज के हो गए एक अभिनेता एक अभी है ना से निदान में रहेंगे तो अगले चरण में तुमको स्वस्थ निदान में मिलेंगे चाहे स्वर्च में निज में मिलेंगे एक तो तू अभी ले जाता हो गया तेरा चौदह ज्यादा कर ये दो जो अपने मन में जो वस्तु का मूल्यांकन है ना इससे छोड़ा नहीं जाता है पहले अजूरी में मार लग चाबी चादी लगा को सूरत जगह पर रख नहीं तो जनेरू में बांध देते हैं ये जनेऊ काटे इसकी हृदय वर्षा भी <laughs> एक देश के घर में लड़कों से, से निबंध लिखने के लिए कहा गया कि जनेऊ का तुम जनेऊ कहते हैं हमसे घर से सब बच्चे जनेऊ करते हैं तो बच्चों से दें। तो दें। तो कहा गया कि तो तुम जनेऊ से क्या फायदा होता है सिर्फ देख देखो है न हाँ तो एक ने लिखा इसमें शादी बांध के रखते हैं देखिए एक में लिखा माल के कि अगर कभी मान लो साफ काट से दिक्कत काट से तो सब के बांध देंगे की उसका ग्रह शरीर में चले रहेंगे संस्कार है कि धर्म है ये तो उनके चाले नहीं है तो ईनाम विद्या की क्या है देखो आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना है तो हमारे जो ज्ञान की दिशा है वो बदल जाए अपनी ओर आ है। अपनी ओर आ रहे तो जब भी बाहर के भोग की बातना रहेगी बाहर के कर्म की बासना रहे हमको ये भोगना है हमको ये करना है और हमने ये ये करके बड़ा भारी काम किया है क्या इतनी बड़ी लिस्ट होती है हमने ये भलाई का काम किया ये बढ़ाई का काम किया ये बधाई का काम किया यदि कभी किसी की भलाई करो तो उसको भूल जाओ यदि तुम्हारी कोई लड़ाई करो तो याद रख लेकिन साधु लोग भी नहीं करते साधु के धर्म में यह नहीं है वो कि आज तुमने अगर तो बजिया रोटी खिलाई तो हम कृतज्ञ हो जाए वाह वाह वा आजाने बहुत बढ़िया रोटी खिलाई ये कहने का तो मतलब ये होता है कि कल फिर चला तो है ना और उनको रोज रोज नए नए लोग रोटी खिलाते हैं तो यदि वो कृतज्ञ होने लगे तो एक कृतज्ञता की माला पहननी पड़ेगी उसको तो कोई भारी वजन लाट उतने मुंड उसके दिमाग में आ जाएंगे इन्होंने खिलाया इन्होंने खिलाया खिला खिला खाया और धूल कि कि गया हो किसके घर खाया साधु का काम ऐसा होता है संसारी लोगों के विचार में साधु लोगों के विचार में बड़ा फर्क होता है हाँ तो समझवाने में मूल्यांकन है चीज का मूल्यांकन है जिस चीज कितनी कीमती है हम नहीं संभालेंगे तो हमारे पास दूसरा को तो ही संभालेगा और तो चीज की कीमत तो बनी रही अब जब वो खोते हैं तो वो कीमती चीज अपनी ओर खींचती है बड़ी तो कीमती चीज मैं बाहर गई हूं और वो तो मेरी ओर से आज संभ करके भीतर जा रहे हो वो रोका ही हो देखो वेदांत का अह क्या हो एक बार मैं जगत सिंह जी जूता पहन लाल बनारस में बन रहे बड़े करते होते थे डेढ़ रुपये दो रुपये में जोड़ा आता और लाल लाल होता था बहुत बढ़िया दर्शन में बहुत अच्छा लगता दहन के ग्रह विश्वनाथ का दर्शन कर रहे हैं तो जूते को ऐसी जगह पर निकाला था जहां से विश्वनाथ दीदी जी माने मान लिया जहां खराब है ना खराब एक और विश्वनाथ जी और एक और शुद्धा दोनों में और जब तुम्हें वो माता के पिता तुम्हें हो बोलने लगा आप एक बार विश्वनाथ जी जी और देख के दोनों तुम्हें पिता तुम्हें तुम्हे हो और सिर्फ दूसरे जगहों तुम्हें पिता देखिए जिन लोगों की कीमती चीजें कीमती चीजें बाहर रहती है न जो एक बार बंद करते हैं आत्मा की ओर देखने के कोई तो चले बाहर वाली चीज भी है कि सारे हमको क्यों छोड़ रहे हम क्यों दे दो है ना? तो न्यास से ये बात कह रहे थे सबसे बड़ी समस्या क्या है सबसे बड़ी साधना क्या है न जो चीज जमा है उसको वहाँ देते और अपनी ओर देखो अपनी ओर तुम चाहिए सब चीजों की कीमत तुम्हारी वजह से है तुम नहीं होगे तो बेटा किसका तुम नहीं होगे तो दास किसका तुम नहीं होगे तो पति पत्नी किसके तुम नहीं होगे तो मटास और दाल किसका सबसे महत्वपूर्ण तो वस्तु हो तुम अपनी महिमा को अपनी महिमा को समझो तुम्हारे बिना न ईश्वर है न तुम्हारे बिना गुरु है न तुम्हारे बिना रिश्तेदार नातेदार हैं न ना तुम्हारे बिना संपदा है उस तो अपने आत्मा के रूप में बैठने के लिए ये जो डावर का बोझ भरा हुआ है ना, अब नाम दस गुरु थे सफेद अभी गुरु बहां एक गधा का हो तो वो भी उसके ऊपर तीन मन जो ना था और लाभ चले जाता एक दिन गोभी के पास तीन मन नहीं था डेढ़ ही ला दिया। अब देर मन ला दिया तो वो धरना चले नहीं अब मारे उस तरह नहीं मारे उस तरह तो एक सज्जन ने बताया कि बाबा जैसे रोल चलता है वैसे कर तो था था था बोले जगह तरह से जगह चलने लगा ये हम लोगों का जो तो दिमाग है हम लोगों पेट है पेट को हमको डॉक्टर ने है कि हमारे पेट को दो किलो गोझा रखने की आदत पड़ गई है जरूरत को पाव रह है पाँव किलो की जरूरत है और दो किलो रखने की जरूरत पड़ती है आदत पड़ गई है तो जब तक दो किलो गोज पेट में न रखते हैं तब तक मालूम पड़ता है की हम भूखे हैं तो ये जिन संसारी लोगों को दुनिया की चिंता करने की आदत पड़ गई है और जिनको गुस्सा करने की आदत पड़ गई है उनको कोई गुस्सा करने को न मिले तो उनको चैन नहीं आते हो भोजन नहीं कर पाए प्याज नहीं लगती है किसी ने किसी पर तो गुस्सा होना चाहिए तो ये हमारे विवाद की आदत बिगड़ गई है कि इसके ऊपर कुछ बोझ रखें तो बाबा बोझ से खाली हुए बिना विवाद किसी का नाम न्यास है अपने दिमाग में से सारे खूज को उतार करके छोड़ो मैनेजर मैनेजर समा आप लोगों ने गीता में पढ़ा होगा ना भजन करते समय एकाथीन व्यक्ति सातमा निराशी पर एक रह अकेला बैठा उसका अर्थ किया है की कोई मदद करने वाला ना हो भजन करने बैठे बोले बड़ी गर्ज में तो, तो पंखा करो एकादी नौकर पंखा करने लगा और तुम तो पानी ले तो गया कल भाई मैं चंदन जितना झूल गया तुम चंदन घर के लिया अब पांच चार आदमियों को जोत लिया बोले क्या कर रहे हैं भजन कर रहे हैं क्या तो भजन नहीं कर रहे हैं हुकुमन कर रहे हैं इस तरह हुकुमन हुआ कि भजन हुआ तो ये अपने दिमाग में जो बोझ बना हुआ है किसी तो आदत पड़, पड़ गई है बिना बोझ के अपने घर में कोई झगड़ा न हो तो पड़ोसी के घर का झगड़ा निपटाने चले जाते हैं जी रागत न्यास एवं तेरे शेयर न्यास में व्यास में वे पत्याम अतिरिक्तम आहू सबसे बड़ी तपस्या चाहे सबसे बड़ी साधना चाहे चीज को कहाँ का कहाँ छोड़कर अपने स्वरूप में अपने स्वरूप में बैठा इसके बाद तो जिज्ञासा होती है इससे पहले नहीं होती हो जब अकेले रहते हैं तब मैं कौन हूँ ये ख्याल तब होता है जब लोगों के भीड़ भाड़ में रहते हैं लोगों के भीड़ भाड़ में रहते हैं तब मैं कौन हूँ ये प्रश्न ही नहीं उठता ये जिज्ञासा तब उठती है जब मनुष्य अपने अंतर्देश में सूक्ष्मतम अंतर्देश के निगर्म क्षू प्रदेश में जब अकेला बैठता है कहाँ देखता है मेरा कुछ नहीं है दूसरा कुछ नहीं है दूसरे का कुछ नहीं है तो मैं ये अकेला मैं क्या हूँ ये प्रश्न होता है और उस समय अगर वेराम की बात सुनने को मिल जाए अरे बाबा तो क्या सोचता है मैं कहूँ तो वो, तो वो, वो थे थे कुछ हो परमात्मा एक बात क्यों उस समय से सुन करना नहीं पड़ता करके सुनना पड़ता नहीं और सुन के करना पड़ता नहीं विद्या का अर्थ यह है पहले संस्कार बना के सुनना पड़ता नहीं ये संस्कार तो सूते जाते हैं बढ़ावी होते हैं पहले कुछ सुनते थे हो सच्ची सुगंध कागज के पूरों से नहीं आ कागज के फूलों से हाँ कागज के फूलों से बड़ी सुगंध नहीं आ सकती मनुष्य को बनावट के उसूलों से बनावट के उसूलों से सच्चा मजाक नहीं आ सकता आपके दिमाग में तो संस्कार खूब जा चुका है ये अपना है ये पराया है ये दुश्मन है ये दोस्त है ये अपने मजहब का है ये दूसरे मजहब का है ये अपनी जात का है ये दूसरी जात का है हिंदुस्तान पाकिस्तान के सीमा पर कुछ तार लगा हुआ है और इस, ये पार के इधर का है वो पार के उधर का अब अब तार तार में, में क्या कीमत है कि उसने आदमी को आदमी से आग्मी। अलग कर दिया ये बहार ये जो आ रही जब आप एकांत में होंगे तब तो ये जो तो आपके मन में खुशी हुई अध्यारोपित और सत्कार के कारण बहती हुई अत्यस्त हाँ बन जाएंगे जो बिहार दीवारियां बनी हैं ये सब के सख्त उठ जाएंगे बना ये आपने स्वयं अपने आप हाँ को दिल खाने में दिल खाने में डाल दी हम इसी घेरे में हम इसी घेरे में न्याय कह रही दया तो सबसे बड़ी साधना क्या सबसे बड़ी साधना है तेरा निराला मेरा बोले तो ईश्वर का यदि एक सोचने है उसमें भी भय संपूर्ण निवृत्ति नहीं होती बहुत सोच सोच के पावर में पड़ता ये नीलिमा जो आकाश में दिखाई पड़ते है ना वो किसकी है तो एक निकाल मैंने बनाई है मेरी याद में बनाई है जैसे हम अपने हाथ में कोई चीज बनाते हैं वैसे हमने अपनी याद हाँ में बनाया एक ने कहा कि नहीं ईश्वर ने बनाई है एक ने कहा आकाश का स्वभाव है अरे ना ये ने बनाई है न ईश्वर ने बनाई है ना, ना आकाश का स्वभाव है वो तो मालूम पड़ती है वो मालूम करती है और है नहीं क्योंकि वो अपने अत्यंत मानवीय प्रतिष्ठान में मालूम करती है नीलिमा जहां है वहीं उसका अभाव है उसका प्रतियोगी होने के कारण अपने अत्यंता भाव का प्रतियोगी होने के कारण जहां वो तो नहीं है वहीं सीखने के कारण नीलिमा मिथ्या है न मैंने बनाई है न ईश्वर ने बनाई है न हकाश का स्वभाव है न ढूंढने पर मिलय है ऐसी ऐसी सृष्टि तो जब एक बात कृष्ण की ओर से तलाश ऐसी बात दुनिया को तलाश दिया और अकेले में बैठे मैं कौन कब वेदांत विद्य आए और मैं जिंदगी भर रखते रहूं दोड़ाते रहो एक बात जिसने अपने को समझ दिया कि मैं मनुष्य हूँ तो मैं मनुष्य हूं मैं मनुष्य हूं मैं मनुष्य हूं ये दो जाने की जरूरत पड़ती है बिल्कुल नहीं पड़ते आपको अपनी मनुष्यता का जितना स्थिर पोध है उतना स्थिर जब ये अपनी ब्रह्मता का होने का हो, है। का हो है। तो कहना क्या तो अलावा मेरे ये अमित समाज का नाम बंधन है अपनी ही पता तो छोड़ देने का नाम मुक्ति है मार बंधन है अपन को आपों ने चिंतित करें नंदी को सुगता कहू तो कौने जगह अपन को एक तुम्हारो मांडी लेने के लिए जाता कहू जंगल में जगह कर लाद लाद के दिया तो कले नहीं जाता गले करते देखभाल था देख फिर दो भार को उगत करके थोड़ा दुकान ख्याल गधे कहीं दूर चले जाएंगे तो तक पूरे नहीं मिलेंगे क्योंकि तो गथा खुद अपने मालिक के घर में दौड़ कर नहीं आता ये गधे गधे गो हमारे गाँव में बदरी होती है बकरी होती है घाट होती है भैंस होती है जो छोटे कस्म के लोग है ना वो रात को छोड़ देते हैं तो जाती है दूसरे के खेत में करती हैं, और अंधेरा रहते, है, रहते रहते लौट के आ जाते हैं चोरी करते चोरी करते अंधेरा लौटते रहते घर में बकरी लौट जाती है लौट जाती भैंस लौट जाती है कई कठा छोड़ दो खुद नहीं लौट पाते हैं जो हमारे मालिक के कह खुद न लौटे नाम बता तो, तो वो क्या किया तो बाहर गए गढ़े को तो बांध दिया हो उसके पाँव में छान लगा के रस्सी लगा के जगह जगह जगह कई गधे बांध दिए अब अभी तो रस्सी हो गई काम तो गधे को पैसे में कान पकड़ के पड़ा हुआ अब कैसे तो खाए और पैसे विश्राम तो करे ये डर हुआ के ढंग चला जाएगा कितने कोई सज्जन आगे बोले विजाप कर रहे भाई बहुत गड़े हो काम पकड़ के गले का रस्सी इसकी खो गई है उसको बांधेंगे नहीं तो कैसे खाए कैसे खोए तो उसने कहा कि जना रोज बांधते हो वहाँ गधे तो, तो पाँव में जैसे रस्सी लगाते हो नो कुछ देख जाएगा डोले की रस्सी लगे चले तो ऐसे ले जाके उसकी पेड़ की जड़ के साथ इसके पाँव में अपना हाथ हाथ लगा कर देखकर लगाएंगे अब गधा तो गधाराम हम बन गए और खड़े हो गए वहां पर बैठ गए उसने फिर खा लिया सो लिया तुम्हारे जब जगहों को लेके चलना हुआ तो सब जगहों को तो उसने खोल दिया और उसको नहीं बोला के खोलाओ गया चलता क्यों नहीं है अब वो गा तो वहीं रही Intent? एक चस्कर लगा लेधर से उधर से उधर जिस तरह अगर वो जब सज्जन आए थे, थे जंतर मंतर कर गए कुछ जादू का टोना कर गए क्या कर गए हमारा जगह कर रहे हैं फिर वो आ गए उन्होंने कहा अरे भाई जैसे झूठ मूठ खोजने का वैसे झूठ मूट खोल के फिर चिताओं में हाथ लगा लो है ना तो करेंगे झूठ मूर्त को बजाया हूँ बिल्कुल सुना और तो भगा फिर उसके बाद <आ901> तो भगा तो टूनिस्टो ये जो बंधन है ना संसार का बंधन है महाराज और मकान नहीं छोड़ता है दुकान नहीं छोड़ती है या दोस्त नहीं छोड़ते हैं बोले बाबा झूठमूट का बंधन है बिल्कुल झूठमूट का बंधन है हम एक हमने एक बात बारे में सुना हो उसके घर के लोग उससे बहुत प्रेम करते थे किसी ने सलाह दे दी उसको अपने पांव को घर के ऐसे खंभे में सजा दिया जहां से निकल जा सके और बेहोश कर गया कोई दवा खान के बेहोश हो गया तो उसकी धरके लोग इकट्ठे हुए बोले भाई खंभे को तो काटो इसका पाव उसकी पत्नी ने कहा कि अभी ये तो मरी गए अब ठंडा काटने से क्या फायदा है सब पावे काट के बताते दुनिया में जो बंधन है हम समझते हैं कि हमारे साथ बन गए हम इसके साथ बन गए हम इसके साथ बन गए अरे भगवान ये संसाप है झूठ मूठ का बंधन है और झूठे मूठ की मुक्ति होती है हो आत्मा में में, अपने, है, है। अपने आत्मा के स्वरूप में ब्रह्म में अमान के ब्रह्मों में न बंधन है न मुक्ति है सूर्य में न दिन है न रात है ऐसा अपनी आत्मा का स्वरूप है